राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय महाराज दशरथ में ऐसी कौन सी दुर्बलताएं हैं जिनके कारण इतने श्रेष्ठ संकल्प के बाद भी राम राज्य की स्थापना में वे सक्षम नहीं हुए अन्य कारण भी है पर एक अधिक प्रत्यक्ष है अन्य कारण तो बहुत गहराई से देखने में मिलेंगे पर एक के बारे में आप रामायण में पढ़ते हैं नगर को चारों ओर से बंधनवारों और पताकाओं से सजाया जा रहा है दान दिया जा रहा है पूजा पाठ हो रहा है और अयोध्या के लोग बड़ी आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कल सूर्योदय होगा और कब श्री राम श्री सीता जी के साथ सिंहासन पर बैठेंगे कनक सिंहासन सी ये समेता राम हो चित चेता यह व्यग्रता उनके मन में समाई हुई है पर इन अयोध्या के निवासियों में एक मंथरा भी है मंथरा महारानी कई कई के, के दासी हैं मंथरा लोगों से जाकर पूछती है कि नगर क्यों सजाया जा रहा है लोगों ने बताया क्या तुम्हें पता नहीं है कल अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम का राज्याभिषेक होगा मंथरा सुनती है उसे बड़ी पीड़ा होती है वह अत्यंत क्षुभ्ध होकर कैके जी के पास जाकर उन्हें यह समाचार देती है यह समाचार सुनकर पहले तो कैके जी प्रसन्न होती हैं पर बाद में मंथरा की चालाकी से उसकी वाक्य चातुरी से प्रभावित होती है और मंथरा जो प्रेरणा देती हैं उसे वे स्वीकार कर लेती हैं मंथरा ने दो बरदान मांगने का प्रेरणा दी एक बरदान तो यह कि राम राज्य को राज्य राम को न मिलकर भरत को मिले और दूसरा वरदान यह कि राम को चौदह वर्ष के लिए वनवास दिया जाए कहके जी मंथरा की प्रेरणा से कोप भवन में जाती हैं महाराज दशरथ वहाँ पहुँचते हैं और तब कहके जी उनसे वे दो वरदान मांगती हैं महाराज दशरथ मौन हो जाते हैं कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता। उनके देखते ही देखते श्री राम अयोध्या से वन की ओर चले जाते हैं और राम राज्य की घड़ी टल जाती है इतने बड़े अयोध्या नगर में यह अकेली मंथरा यह है कौन मंथरा को हम आपके समक्ष तीन स्तरों में रखना चाहेंगे ज्ञान के संदर्भ में भक्ति के संदर्भ में और कर्म के संदर्भ में यह हमारे तीन योग हैं रामराज्य तीनों के लिए अपेक्षित है रामराज्य में ही ज्ञान योग की परिपूर्णता है रामराज्य में ही भक्ति योग की भी परिपूर्णता है रामराज्य में ही कर्मयोग की भी परिपूर्णता है इन तीनों साधकों के सामने मंथरा है पर इन तीनों के लिए मंथरा का अर्थ भिन्न भिन्न है ज्ञानी के लिए मंथरा का क्या अर्थ है भक्त के लिए मंथरा का अर्थ क्या है और कर्मयोगी के लिए मंथरा का क्या अर्थ है इन तीनों अर्थों में मंथरा को पहचानने की जरूरत है यह मंथरा इतने पवित्र नगर अयोध्या में भी है इसको यदि ज्ञान के संदर्भ में कहें तो यह जो भेद बुद्धि है द्वैत भावना है वही मंथरा है ज्ञान सिद्धांत की मान्यता यह है कि जब तक द्वैत की बुद्धि बनी हुई है तब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं आ सकती द्वैत को जीव जीवन से पूर्णतः मिट जाने जाना चाहिए नदी का बहना तभी रुकेगा जब वह समुद्र में पहुंच जाएगी उसके पहले उसका बहना नहीं रुकेगा इसी प्रकार जीव द्वैत के रूप में अंश के रूप में नदी के रूप में समुद्र से दूर है जब तक उसका द्वैत नहीं मिटता तब तक वह सच्चे अर्थों में कितना भी प्रयत्न क्यों न करे सही समग्रता और शांति का उसको बोध नहीं होगा यह समग्रता और शांति ही ज्ञान की दृष्टि से रामराज्य है शुद्ध अद्वैत बोध ही रामराज्य है विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं प्रभो हम कैसे इस द्वैत से मुक्त हों सेवत साधु द्वैत भय भागे श्री रघुवीर चरण लय लागे द्वैत रूप तम कूप नहीं कछु जतन द्वैत के दो अभिप्राय हैं एक तो व्यवहार का द्वैत और दूसरा जीव और ब्रह्म का द्वैत संसार का यह सारा व्यवहार द्वैत पर ही टिका हुआ है दो की सत्ता मानकर ही सारा व्यवहार चल रहा है जब हम कहते हैं कि इस सारे सृष्टि के जीव माया के वस में है तो माया कौन है दंड कारण में लक्ष्मण लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा महाराज माया कौन है माया को दिखा दीजिए भगवान राम मुस्कराते हुए लक्ष्मण जी से बोले माया कोई स्त्री होती तो मैं दिखा देता वह तो केवल दो शब्दों में समाई हुई है वे हो शब्द कौन से हैं भगवान कहते हैं मैं और मेरा तू और तेरा बस यही माया है और यही उसकी व्याख्या है मैं अरुमोर तोर तय माया जहि बस की इन्हें जीव निकाया इस पर विचार करके देखिए व्यवहार में भी राम राज्य क्यों नहीं बन पाता क्योंकि सारी समस्या यही है कि हम मेरापन और तेरापन के बिना कुछ सोचते ही नहीं यह मेरा तेरापन सदा साँस जुड़े रहते हैं इससे बचने के लिए या तो आप मैं का विस्तार कीजिए या तू का विस्तार कीजिए भक्तों ने कहा यदि द्वैत को स्वीकार ही करना है तो या तो तू के रूप में प्रभु से कहे प्रभु तू ही तू है नहीं तो वेदांत की भाषा में कहे केवल मैं ही मैं हूँ दोनों में से एक मिटना चाहिए दो रहेंगे तो द्वैत रहेगा दोनों में से एक मैं रहे या तू रहे तो द्वैत नष्ट हो जाएगा व्यक्ति में तू ही तू आ जाए यही भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं सो अनन्न जा के यसी मति हनुमंत नय सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत यदि सब में ईश्वर दिखाई देने लगे और ईश्वर के प्रति ही हमारे अंतकरण में यह प्रतीति हो कि ये सब ईश्वर के ही हैं स्वरूप हैं और हम ईश्वर से कह सकते हैं कि ये सारे तुम्हारे ही रूप हैं तब हम उसमें बंटवारा नहीं करेंगे कि केवल हमारे परिवार की उन्नति हो और अन्य लोगों को ना हो इस पर विचार करके देखिए इस मैं तू की वृत्ति का मंथरा ने उत्पन्न किया दो वरदान अर्थात द्वैत कई कह कई ने मंथरा की प्रेरणा से दो वरदान मांगे वे दो वरदान क्या है मैं अरुमोर तो माया तो राया जीव निकाया कैके जी मंत्रा से प्रभावित हो गई वेदांत की भाषा में कहें तो कैके बुद्धि है और मंत्रा द्वैत है ये दोनों एक साथ हो गई हैं जिस बुद्धि में लगता था कि द्वैत नहीं है उसी में द्वैत छिपा था एक बात पर विशेष ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं है कि द्वैत में सर्वदा बुरा व्यवहार ही होता हो द्वैत में कभी कभी अच्छा व्यवहार भी होता है कैसे कई बार जब आप किसी अतिथि से या किसी नए व्यक्ति से बहुत बढ़िया व्यवहार करते हैं तो क्या उसके मूल में सदा अद्वैत ही रहता है ऐसा नहीं है कभी कभी शुद्ध द्वैत की एक व्यवहारिक उपयोगिता होती है कि ये पराय हैं तो इनसे अच्छा व्यवहार करके संतुष्ट करना चाहिए जब हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके मूल में परायापन ही तो है परंतु यह अच्छा व्यवहार कब बुरे रूप में बदलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है यहाँ भी वही हुआ कैके जी में भेद बुद्धि का व्यवहारिक रूप है और मंत्रा में भेद बुद्धि का विकृत रूप है व्यवहारिक रूप में केके जी की विशेषता यह है कि वे भरत की अपेक्षा राम को अधिक चाहती है बड़ी अच्छी बात है तो आगे चलकर उनका पतन क्यों होता है उसका सूत्र यह है कि वे भरत की अपेक्षा राम को अधिक चाहती हैं तो वह अद्वैत वृत्ति से चाहती हैं या इसमें भी भेद बुद्धि है इसी को मंथरा ने स्पष्ट कर दिया कैकई कै जी के अंतकरण में धारणा है कि मेरा पुत्र तो भरत है ही है और राम कौशल्या के बेटे हैं पर वे राम को इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं उन्होंने मंथरा को बताया राम तो सभी माताओं को कौसल्या की तरह चाहते हैं कौसल्या सम सब महतारे राम सहज सुभाज प्यारी मंथरा ने पूछा आपको भी अरे नहीं कौसल्या के समान तो अन्य माताओं को चाहते हैं पर वे अपनी माता और अन्य माताओं की अपेक्षा मुझसे अधिक स्नेह करते हैं मोह पर कर ही स्नेह भी मंथरा मन ही मन प्रसन्न हो गई सारे मध्य व्यवहार के मूल में क्या वृत्ति है राम जब अपनी मां की अपेक्षा मुझे अधिक महत्व देते हैं तो बदले में मैं भी अपने बेटे की अपेक्षा उसे अधिक महत्व दूंगी उसको हम लोग बा, बायन चुकाना कहते हैं यहाँ पर भी वह शब्द बायन आया हुआ है हम लोगों के यहाँ विवाह शादी में जब बारात लौट आती है तो उसके साथ जो मिठाइयाँ आती हैं उसको सबके यहाँ भेजा जाता है उसे भेजने में उदारता का प्रयोग नहीं होता जब किसी के यहाँ मिठाई भेजते हैं तो पूछते हैं कि उनके घर से कितना आया था उसी हिसाब से भेजना है अधिक नहीं भले भवन अब बाय नदी नाम तो कई कई की बायन की उदारता है राम यदि अपनी माँ को महत्व न देकर मुझे दे रहे हैं तो मैं भी दूंगी सदव्यवहार कब धराशायी हो जाए कोई ठीक नहीं भवन बड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा है पर नींव बड़ी कमजोर है मंथरा ने इसी कमजोरी को पकड़ा और नींव का ऐसा हिलाया कि सदव्यवहार का सारा भवन ढह कर गिर गया मंथरा बोली ठीक है पर यह सब बड़ी पुरानी बात है तो अब समय बदल जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं सूर्य कमलों का पोषण करता है पर जल न रहे तो उन्हीं कमलों को जलाकर नष्ट कर देता है सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रूंध दो रहा प्रथम अब ते दिन बीते समो फिरे रिपुहो पीते भानुकमल कुल पोष निहारा जन बन बिनु जल जारी करी सुई छाराम जरी तुम्हारी रूंध कर उपाय बर्बारी तुम्हें न सोच सुहाग बलन जस जान राव मन मलीन मलिपो रावर सरल स्वभाव मंथरा आगे बोली राजा मन के मेले मुँह के मीठे हैं और आपका सीधा साधा स्वभाव है राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है उसने मौका देखकर अपनी बात बना ली राजा को सलाह देकर भरत को ननिहाल भेज दिया चतुर गभीर राम महतारी बीच पाई निज बात सवारी पठए भरत भूप नियो रे राम मात मत जान बरौ रे से सकल सवत मोहिनी के गर्भित भरत मात बल पी के साल तुम्हार कौसिले कपट चतुर नहीं हो जनाई अब क्या होगा राम बदल गए हैं वे राजा होंगे तो भरत कारागार में डाले जाएंगे और लक्ष्मण जी को युवराज का पद मिल जाएगा भरत बंद गृह से यही लखन राम के नेब सारा सदव्यवहार धरासाई हो गया क्योंकि वह द्वैत पर टिका हुआ था कई कई ने कहा वे बदल गए हैं तो मुझे बदलते कितनी देर लगेगी अब यदि वे अपनी माँ को अधिक चाहने लगे हैं तो मैं भी अपने बेटे को अधिक चाहूँगी हम लोगों के सारे व्यवहार का आधार यही तो है हम राज, राम राज्य की चर्चा भले ही करें परंतु हमारा सदव्यवहार सामने वाले के व्यवहार पर टिका हुआ है हमारे मन में केवल कल्पना भी हो जाए कि सामने वाले का व्यवहार बदला हुआ लगता है तो हम हमें बदलते देर नहीं लगती दो माताएँ हैं कौशल्या जी और कैके जी दोनों में से कैके की उदारता तो विख्यात है कौशल्या जी की उदारता उतनी प्रसिद्ध नहीं है सारी अयोध्या में चर्चा होती थी कि कैके बड़े उदार चरित्र वाली है उनके मन में सोतिया डाह तो है ही नहीं वे अपने बेटे की अपेक्षा भी कौसल्या के बेटे को अधिक चाहती है इसीलिए कैके ने बरदान मांगा तो अयोध्या में तहलका मच गया लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कहके जी ऐसा भी कर सकती है यह असंभव है कहके जी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई मंत्रा ने पूछा आपको कैसे पता चला कि राम आपको अधिक चाहते हैं तो कहके जी बोली मैंने राम के प्रेम की परीक्षा लेकर दे देखा है मैं कलप्रीत परीक्षा देखी तो प्रेम की परीक्षा कैसे ली जाती है किस पाठशाला में कौन सा पाठ्यक्रम है जिसमें आप प्रेम की परीक्षा लेंगे प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि प्रेम यदि क्रिया पर आधारित होता तो आप परीक्षा लेकर देख सकते थे कि कोई हमसे ऐसा ऐसा व्यवहार करे ऐसी ऐसी क्रिया करे वह तो प्रेमी है और ऐसी ऐसी क्रिया का जो प्रयोग करे वह प्रेमी नहीं है प्रेम क्रिया का नाम नहीं है प्रेम के मूल में भावना है यदि क्रिया के आधार पर प्रेम किया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि केके के जी ने कैसे परीक्षा ली होगी श्री राम जा रहे हैं कौसल्या अम्बा की गोद में उन्होंने दूध पिलाने के लिए बुलाया है सहसा केके के जी के मन में आता है देखें राम अपनी माँ को अधिक चाहते हैं या मुझे उन्होंने तत्काल कहा राम बेटा इधर आओ तो सीराम राम कौशल्या जी की गोद के स्थान पर कैके की गोद में चले गए तो उन्होंने परीक्षा में संतोष कर लिया कि यदि मुझसे अधिक प्रेम न करते तो अपनी माँ को छोड़कर मेरे पास कैसे आते पर कौशल्या जी की गोद में न जाकर कैके जी की गोद में जाना क्या यह प्रेम की सच्ची कसौटी है जब आप क्रिया के आधार पर प्रेम का निर्णय करेंगे तो ऐसे प्रेम की व्याख्या बदलती रहती है वस्तुतः प्रेम के आधार पर क्रिया की व्याख्या होती है लोग क्रिया के आधार पर प्रेम की भले ही चर्चा करें पर प्रेमी प्रेम को पहले सत्य मानता है और प्रेम के आधार पर क्रिया की व्याख्या करता है प्रेमी जीवन के व्यवहार में कथावाचक बहुत बढ़िया होता है प्रेमी पहले ही मान लेता है कि ये मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और जो भी मिले जितने क्रिया देखता है उसकी प्रेम के संदर्भ में व्याख्या कर लेता है मेघ में मेघ ने स्वाति नक्षत्र में चातक को जल दे दिया चातक ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस जल को ले लिया अगले वर्ष स्वाति नक्षत्र में जल नहीं बरसा और ओले बरसने लगे तो अब यदि मेघ ने चातक को जल दिया तो लगेगा कि मेघ ने प्रेम किया और यदि मेघ ने चातक को जल नहीं दिया तो इसे अगर क्रिया के संदर्भ में माने तो मेघ ने प्रेम नहीं किया परंतु भरत जी की प्रेम की व्याख्या भिन्न है भरत जी और केके माँ और पुत्र हैं पर दोनों का व्याख्या में बड़ा भेद है कैके सोचती है कि राम जो व्यवहार कर रहे हैं उसी से यह निर्णय होगा कि राम मुझे अधिक चाहते हैं कि अपनी माँ को किसी ने मुझसे पूछा कि श्री राम कैके जी से इतना उत्कृष्ट व्यवहार करते थे तो कैके जी में इतनी ऊँचाई इतनी विशेषता थी क्या मैंने कहा गोस्वामी जी ने इसके लिए एक बड़ा कड़वा दृष्टांत दिया है आप अपने सारे शरीर का ध्यान रखते हैं पर यदि कहीं फोड़ा हो जाए तो उसी का सबसे अधिक ध्यान रखते हैं इसका अर्थ क्या यह हुआ कि आप फोड़े से ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं ताकुमाति को मन जोगवत गवत जो निज तन मर मुकुभा श्री राम जानते हैं कि कैके जी में अहम की रजोगुणी वृत्ति इनको तुरंत दुख लगेगा बुरा मान जाएगी कौशल्या जी में यह वृत्ति नहीं है इसलिए कैके जी बुला रहे हैं तो उन्हीं को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए इस क्रिया को ही उन्होंने प्रेम का लक्षण मान लिया और मंथरा ने जो ही सूचना दी कि अब राम बदल गए हैं न तो राम ही बदले थे और न उनका व्यवहार बदला था परंतु मंथरा द्वारा केवल सूचना मात्र मिली कि ऐसा हुआ हम लोग भी कई कई की सूचना मात्र मिली की तरह ही कान के बड़े कच्चे हैं देखकर नहीं हम लोग तो सुनी हुई बात को इतना सही मान लेते हैं बस कोई कह भर दे कि आपके विषय में उन्होंने ऐसा कहा था ऐसा करने वाले हैं इतना सुनकर ही हम बदल जाते हैं हमें यह चिंता नहीं होती कि पता लगावें कि यह सत्य है या नहीं सुनी ही झूठी बात को सत्य मानकर हम उस व्यक्ति के प्रति द्वेष की वृत्ति पाल लेते हैं और अपना दुख बढ़ा देते हैं यहाँ यही तो हुआ मंथरा ने कल्पित चित्र खींचा कई कई ने उसे सत्य माना और बदला लेने पर उतर आई दूसरी ओर भरत जी की क्या व्याख्या है वे चित्रकूट जा रहे हैं किसी ने पूछा राम आपका सम्मान करेंगे या अपमान हम सम्मान को प्रेम मानेंगे और अपमान को द्वेष मानेंगे पर भरत जी कहते हैं चातक से किसी ने पूछा मेघ तुम्हें जल नहीं दे रहा है लगता है बड़ा कठोर है चातक ने क्या उत्तर दिया गोस्वामी जी ने दोहावरी में कहा चढ़त चातक चित्तक बहु प्रिय पयोध के दोष तुलसी प्रेम पयोध की ताते नापन जोख यदि चातक को मेघ में दोष दिखाई दे जाए तब तो प्रेम की गहराई की नाप हो जाती परंतु प्रेम की गहराई नापी नहीं जा सकती चातक को मेघ से जल नहीं मिला और उससे जब पूछा गया तो उसने कहा अरे आप दुखी क्यों हो रहे हैं पूछा गया क्या तुम उस निष्ठुर से प्रेम करते हो वह संसार को जल दे रहा है पर उसने तुम्हें स्वाति नक्षत्र में जल नहीं दिया चातक ने कहा भाई यदि घर में बाहर के बहुत से अतिथि आ जाए और भोजन कम हो तो पहले अतिथियों को खिला दिया जाता है चाहे घर के लोगों को भूखा ही क्यों न रहना पड़े यह मेघ संसार के लोगों को पराया समझता है इसलिए जल बाँट रहा है और हम तो उसके अपने हैं चाहे दे या न दे यह तो उसका प्यार है उसका अभिप्राय यह है कि दे तो भी प्यार है और न दे तो भी प्यार है यही प्रेम की सच्ची व्याख्या है गोस्वामी जी ने मारीच को प्रेमी कहा और प्रेम के साथ एक अन्य शब्द भी लगा दिया अभंग प्रेम